महाभारत द्रोणपर्व सप्ताशीति तमोध्याय कौरव सैनिकों का उत्साह तथा आचार्य द्रोण के द्वारा सकट व्यूह का निर्माण संजय उवाच तस्थायाँ जुष्टायाँ द्रोण शस्त्र स्वान्नका सर्वाणी प्राक्राम दूहित संजय कहते हैं राजन वह रात बीतने पर प्रातः काल श्रियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपनी सारी सेनाओं का व्यूह बनाना आरंभ सेनाषिणामचित्रा परस्पर वैशा राजन राजन उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की इच्छा से गर्जना करने वाले अमर्षशील सूरवीरों की विचित्र बातें सुनाई देती थीं। विस्फार्य च धनुष्यंते परि परिमृज प्राक्रोशन वेदानि धनंजय कोई धनुष खींचकर और कोई प्रत्यंचा पर हाथ फेरकर रोषपूर्ण रोज लेते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस समय वह अर्जुन कहाँ है कोशान सुस्रूनधारान समाता अशीन के चिचिक्षिपहू कितने ही योद्धा आकाश के समान निर्बल पानीदार संभालकर रखी हुई सुंदर मूठ और तेज धार वाली तलवारों को म्यान से निकालकर चलाने लगे चरंतस्त मार्गस् धनुर्माग्चया संग्राम मनसूर आ दृश्य स्म सहस्रश मन में संग्राम के लिए पूर्ण उत्साह रखने वाले सहस्रों शूरवीर अपनी शिक्षा के अनुसार खड्ग युद्ध और धनुर्युद्ध के मार्गों अर्थात पैत्रों का प्रदर्शन करते दिखाई देते थे संघट्टाचंद स्वर्णभद्र विभूषिता समिप्य गदाशे पर्यपृत पांडव दूसरे बहुत योधा घंटा से युक्त चंदन चर्चित तथा सुवर्ण एवं हीरों से विभूषित गदाएं ऊपर उठाकर पूछते थे कि पांडु पुत्र अर्जुन कहाँ है अन्य बलमतोन्मत्ता परिघय बाहुशालीन चक्रु संवाद आकाशम उत्थित इंद्र ध्वजोपमी अपने भुजाओं से सुशोभित होने वाले कितने ही योद्धा अपने बल के मद से उन्मत्त हो ऊंचे फहराते हुए इंद्रध्वज के समान उठे हुए परिघों से संपूर्ण आकाश से व्याप्त कर रहे थे नाना प्रहरण विचित्र हम, संग्राम मनसूरा दूसरे सूर्य युद्धा विचित्र मालाओं से अलंकृत हो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मन में युद्ध के लिए उत्साहित होकर जहां तहाँ खड़े थे क्वाजुन क्व स गोविंद क्वालिवृकोदर क्व क्वा ते सुहदस्ते आहवयंते रणे तदा वे उस समय रण क्षेत्र में शत्रुओं को ललकारते हुए इस प्रकार कहते थे कहाँ है अर्जुन कहाँ है श्री कृष्ण कहाँ है घमंडी भीमसेन और कहाँ है उनके सारे सुहृद ततः शखाद स्वयं इत ततस्तान रचयन द्रोणश्चरित तदनंतर द्रोणाचार्य शंख बजा स्वयं भी अपने घोड़ों को उतावली के साथ हांकते और उन सैनिकों का व्यूह निर्माण करते हुए इधर उधर बड़े वेग से विचर रहे थे तेस्वनेकु सर्वे स्थते स्वाहन सु भार्वाजो महाराज जयद्रथमथा ब्रवीत महाराज युद्ध से प्रसन्न होने वाले उन समस्त सैनिकों के व्योहबद्ध हो जाने पर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ से कहा तम चौमदत् कर्ण से महारथ अस्वस्थमा चल्य वृषस्यपस्था शत चास्वहसाण रुता षृदा प्रभिन्ना सहसराणी चतुर्दश पदतीती सहसा दंशता सती गोतीसुत्रिमाद्रासु बाम साध्य राजन तुम श्रवा महारथी कर्ण अश्वस्थामा शल्य वृषसेन तथा कृपाचार्य एक लाख घुड़सवार साठ हजार रथ चौदह हजार मदस्रावी गजराज तथा इक्कीस हजार कवचधारी पैदल सैनिकों को साथ लेकर मुझसे छह कोष की दूरी पर जाकर डटे रहो तत्रस्थम सोढ़ुम शक्ता देवा सवा सवाह किं पांडवा सर्वे सी सैंधवा सिंधुराज वहाँ रहने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते फिर समस्त पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं अतः तुम धैर्य धारण करो एवं मुक्त समास्व सिंधुराजो जयद्रथ सम वर्म भी, भी प्राश उनके ऐसा कहने पर सिंधुराज जद्रथ को बड़ा आश्वासन मिला वह गांधार महारथियों से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया कवजधारी घुड़सवार हाथों में पर प्रास लिए पूरी सावधानी के साथ उन्हें घेरे हुए चल रहे थे सप्त सा ह्रास्त्रास्त्रास् राजेन्द्र जद्रथ के घोड़े सवारी में बहुत अच्छा काम देते थे वे सबके सब, के सब चबर की कलंगी से सुशोभित और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित थे उन सिंधु सिंधुदेशीय अशुओं की संख्या दस हजार थी मत्ताूढ़ाण हत्यारोही नागा भीमूपाणाम वर्मीणा रौद्रकर्मिणा अध्यर्धेण सहस्त्रेण पुत्रो दुर्मर्षण स्तव अग्रतः सर्वसैन्याम युद्धमाह व्यवस्थित जिन पर युद्ध कुशल हाथी सवार आरूढ़ थे ऐसे भयंकर रूप तथा पराक्रम वाले डेढ़ हजार कवचधारी मत वाले गदराजों के साथ आकर आपका पुत्र दुर्मर्शन युद्ध के लिए उद्यत हो संपूर्ण सेनाओं के आगे खड़ा हुआ तथो दुस्शासन सेकर्ण से तवात्मज सिंधुराजाथ सिद्ध्य अग्रादिके व्यवस्थित तत्पश्चात आपके दो पुत्र जो शासन और विकर्ण सिंधुराज जजरत के अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में खड़े हुए दीर्घोद्वाद ग्योति पंच विस्तृत व्यूहस्तु चक्रशकटो भार्वाज निर्मित आचार्य द्रोण ने चक्र गर्भ का निर्माण किया था जिसकी लंबाई बारह गव्योति चौबीस कोस थी और पिछले भाग की चौड़ाई पाँच थी अर्थात दस कोस की थी नाना नृपथ भी है तत्र तत्र स्व गजम पत्योध द्रोण न अभिता स्वयं यत्र तत्र खड़े हुए अनेक नरपतियों तथा हाथी सवार घुड़सवार रथी और पैदल सैनिकों द्वारा द्रोणाचार्य ने स्वयं उस व्यूह की रचना की थी पश्चाधे तस् पद्मस्थो गर्भ व्यूह सुदूर्भित शुचि गर्भस्तो गूढ़ो व्यूह कृता पुनः उस चक्र शक्यूह के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भ गर्भव्यूह बनाया गया था जो अत्यंत दुर्भेद्य था। उस पद्म अत्यंत्यूह के मध्य भाग में सूची नामक एक गूढ़ और बनाया गया था। एवं महाव्यूहूहोणो व्यवस्थितः शुचि मुखे महेश्वास कृतवर्मा व्यवस्थित इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य युद्ध के लिए तैयार खड़े थे दुर्योधन तदनंतरम ए बच आर्य कृतवर्मा के पीछे काम्बोज राज और जलसंध खड़े हुए तदनंतर दुर्योधन और कर्ण स्थित हुए ततः शत सहसाणी योद्धाता व्यवस्थिता सर्वाणी शकटे मुखरक्षण तत्पश्चात युद्ध में पीठ न दिखाने वाले एक लाख योद्धा खड़े हुए थे वे सब के सब शकट के प्रमुख भाग की रक्षा के लिए नियुक्त थे तम च पृष्ठ तो राजा बले न महतावृत जयद्रथ स्थों राजा पार्शे व्यवस्थित उनके पीछे विशाल सेना के साथ स्वयं राजा जयद्रथ शुचिव्यू के पार्श्वभाग में खड़ा था शकट्य तो राजेन्द्र भरद्वाजो मुखे स्थित अण तस्वद्दोजो जुगोपैनम ततः स्वयं राजेंद्र उस शकट के मुहाने पर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य थे और उनके पीछे भोज था जो स्वयं आचार्य की रक्षा करता था श्वेत सोमढ़ो रसको महाभुज धनुर्वस्फार्य द्रोड़ तस्थ क्रुद्ध इवांतक द्रोणाचार्य का कवच श्वेत रंग का था उनके वस्त्र और उपनीष पगड़ी भी श्वेत ही थे छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थी उस समय धनुष खींचते हुए द्रोणाचार्य महा क्रोध में भरे हुए यमराज के हुएक्यम प्रहिष्ठा कुर उस समय वेदी और काले मृगचर्म के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले पताका से सुशोभित और लाल घोड़ो से जुटे हुए द्रोणाचार्य के रथ को देखकर समस्त कौरव बड़े प्रसन्न हुए सिद्धचारण संघाण विस्मया सु महान बोध द्रोणे नहत दृष्टि व्यूहम क्षुद्धा नवोपम द्रोणाचार्य द्वारा रचित वह महाव्यू महासागर के समान जान पड़ता था उसे देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को महान विस्मय हुआ ससैला सागर वनाम नाना जनपदाकुलाम ग्रसेू क्षतिम सर्वामितूता उस समय समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे कि वह व्यूह पर्वत समुद्र और काननों सहित अनेकानेक जनपदों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को अपना ग्रास बना लेगा बहुरथम अनुजा स्वपत्यनागम प्रतिभदान अहित हृदय महद ही शकटमे चमंद राज बहुत से रथ पैदल मनुष्य घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण भयंकर कोलाहल से युक्त एवं शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ अद्भुत और समय के अनुरूप बने हुए उस महान शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ ये श्री महाभारते द्रोण पर्वणी जयद्रथव पर्वणी कौरव व्यूह निर्माण सप्तासी इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत वध पर्व में सेना के व्यूह का निर्माण विषयक सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ